श्लोकपाठन गीता श्लोकपे गोविंदस्मृतिर्तनांद साधुदर्शन मेण साधु दर्शन तीर्थकोटिफल मो भगवत गीता के छठे अध्याय के आठवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जो कूट की तरह निर्विकार है जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले और पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है ऐसा योगी युक्त कहा जाता है ज्ञान विज्ञान तृप्ता ज्ञान विज्ञान तृप्ता ज्ञान विज्ञान तृप्ता आत्मा ज्ञान विज्ञान तृप्ता विजितेन्द्रियः जतेन्द्रियो विजितेन्द्रिय योगी, योगी। समलोष्टा समकांचन समलोष्टा समकांचन जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है कर्म की जानकारी को ज्ञान बोलते हैं और कर्म से पर जो चैतन्य स्वरूप है कर्म का साक्षी उसमें सम रहने को विज्ञान कहते हैं तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जो कुट की तरह निर्विकार जैसे लोहार के वहां एरण होती है उस पर कई दागिने बनते हैं सोनार के वहाँ लोहार के वागिनों में तो घाट आ जाता है लेकिन वो इरण ज्यो की त्यों। ऐसे ही जिसका अपना साक्षी स्वभाव आत्म स्वभाव ज्यो का त्यों है उसमें जो टिका है इंद्रियों के विकारों में गर्तों में गिरता नहीं है मिट्टी मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में सम्बुद्धि है सोने को तिजोरी में रखेगा मिट्टी को मिट्टी की जगह पत्थर को पत्थर जगह लेकिन सबको आखिर नश्वर समझता है सोना नष्ट हो गया तो चोट नहीं आएगी और मिट्टी और सोना और पत्थर तत्परूप से पांच भूतों का ही है माया का है हमारे साथ आया नहीं था साथ में जाएगा नहीं ऐसा जिसको ज्ञान विज्ञान से ठीक से पता चला है। वह योगी जो है एरण जैसे एरण पर कई दागिने कई गहने बन बन कर चले जाते कुटस्थ जो की त्यों रहती वो कुट ऐसे ही जिसका चित्त अपने स्व स्वभाव में जो का त्यों रहता है ऐसा योगी वह योग युक्त कहा जाता है समबुद्धि वाला जो सिद्धों का स्वभाव होता है वही साधकों के लिए साध्य होता है सिद्धों की जो अनुभूति है साधकों की वही साधना हो, साध्य होती है तो जैसे सिद्ध सिद्ध पुरुष व है गीता में भागवत में और उपनिषदों में सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में तीन प्रकार के सिद्धों की महिमा आती है भक्ति सिद्ध मेटत कठिन कु अंक भाल के जो भक्ति सिद्ध हो गए उनके भाल के भक्ति जिनको प्राप्त हो गए उनके भाग्य भाल के कु अंक भी मिट जाते हैं योग सिद्ध गीता में आया अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहकार सम दुख सुख क्षमे ही ये भक्त की महिमा आई भक्त के लक्षण आई संतुष्ट सततम योगी मनोबुद्धि यो युद्धि योग की महिमा गीता में आती है और तत्ववेता महापुरुषों की भी महिमा आती है शास्त्रों में ये तीन प्रकार के सिद्धों की प्रशंसा हिंदू शास्त्रों में मिलती है बाकी जो भभूत सिद्ध है टूणा फूणा सिद्ध है अला बांधू बला बांध भूत बांध हूं प्रेत बांधू ऐसे सिद्धों की कोई वैल्यू ही नहीं जय राम जी की सूरत और बम्बई के बीच सूरत और बड़ौदा के बीच भरूच आता है भरूच भरूच नर्मदा किनारा पड़ता है पुरानी बात होगी नर्मदा किनारे एक वट वृक्ष, उस वट वृक्ष के नीचे एक मुला जी की झोपड़ी। बरसात के दिनों में मुला की औरत बोले के झोंपड़ी बहरी जरा बनाने जाओ खुदा खैर करे बंदा लहर करे वो बंदा झोपड़ी बनाने जाता और झोपडी बनाते बनाते जब उतरता तो कहीं न कहीं उसका पैर के दबाव से खड्डा हो जाता एक जगह से बना के आता तो चार जगह से झोंपड़ी टपकने लगती मोलविन फिर डांटती वो फिर बना रहा फिर बनाता लेकिन फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झोंक हो जाए ऐसे करते करते एक बारिश में कई बार मुला झोपड़ी बनाए कई बार बनाए और फिर भी चूती ही रहे आज सुबह ही बनाई और फिर दोपहर के बरसात में झोपड़ी चो रही है मोलवन बड़ी परेशान है इतने में कोई आदमी आया के मुलाजी चलो मेरे भाई को भूत लगा है उसको खटिया से बांध दिया है हाथ पैरों को मुल्ला ने अपना झोली झंडा लिया मोर के पीछे लिए और कुछ चप्पू लिया और कुछ धागा लिया और कुछ तावीज लिया और कुछ अट्रम लिया सटरम लिया मुल्ला तो चले मुल्ला ने देखा कि ये मिसिस मुल्ला ने देखा कि झोपड़ी नहीं बांध सकता है तो ये भूतों को कैसे बांधता है आज जाके देखूंगी मैं तो मुला के पीछे पीछे मिसिस मुला गई तो जिस आदमी को भूत लगाता लड़के को उसको मुल्ला ने चक्कर काटा खाट पर और उसके कान में फूंक मार के बोलता है आकाश बांधूं पाताल बांधू जल बांधूं थल बांधूं जब जल बांधूं का हाथ तो मोलविन को गर्मी आ गई लेकिन अपने आप को उसने बड़ी मुश्किल से संभाला वो छुप के से देख रही थी मुला को तो सात चक्कर लगाने थे दूसरा चक्कर लगाया मुला ने और वही बकवास शुरू किया आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू थल बांधू तेज बांधू पृथ्वी बांधू अला बांधू बला बांधू हुर्र मुर ने देखा कि अला बांधेगा बला बांधेगा जल बांधेगा थल बांधेगा एक छपड़ा तो बांध नहीं सकता देखें बला क्या करता हैगा फिर तीसरा चक्कर फिर मुला ने वो किया मोलवन से तो अब रहा नहीं गया कैसे भी अपने को संभाला जब चौथी बार मुला बोलता है आकाश बांधू तब तक तो उसने सुन लिया पाताल बांधू वो भी सह लिया जब जल बांधू कहा तो मोलवन से सहा नहीं गया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उठाया धोखा कपड़ा कूटने का पास में पड़ा था दे मारा मुला की कमर पे जरा सा झोंपड़ा बांध नहीं सकता और आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू थल बांधू तेज बांधू पृथ्वी बांधू ये क्या है तो जैसे मुला अपना जरा सा झोपड़ा नहीं बांध सकता और आकाश बांधू जल बांधू कहता है ऐसे ही हम लोग अपनी वृत्ति को परमात्मा के तरफ नहीं बांध सकते फिर मकान बांधू फैक्ट्री बांधू झोंपड़ा बांधू तंबू बांधू ये बांधू कर लिया तभी भी आखिर हाल वो मुला जी जैसा होता है तो भगवान बोलते है पहले ज्ञान पालो ज्ञान पाकर फिर समता में टिक जाओ विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्तो विजित्रिया युक्ता इत्युचते योगी समलोष्टा समना ऐसा योगी युक्त यो, युक्त कहा जाता है और उसकी नजर में लोहा और कांचन बराबर है महत्व बुद्धि व्यवहार काल में है तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इन पांच भूतों की वस्तुओं का कोई महत्व और अमहत्व नहीं है बोले महाराज ये सुख कहाँ होता है वस्तु में सुख होता है कि व्यक्ति में सुख होता है भाई न वस्तु में सुख होता है न व्यक्ति में सुख होता है सुख होता है वासना में बेवकूफी में ये मुझे मिले मिले मिले मिले ये वासना होती है जिसको जिस चीज की वासना होती है वो चीज मिलती है तो उसको सुख मिलता है जो सिगरेट बीड़ी शराब नहीं पीते उनको वो चीज दो तो सुख नहीं और जो पीते हैं वासना है तो उनको सुख तो हकीकत में तो वासना वासना का कल्पित सुख है ये कल्पित सुख है ऐसा ज्ञान हो जाए और मेरा शाश्वत सुख अपना स्वरूप है ऐसा विज्ञान हो जाए तो वो आदमी तृप्त रहेगा कल्पित सुख वाला तृप्त नहीं रहेगा थोड़ी देर के लिए बेवकूफी से मान लेगा कि बड़ा मजा आया फिल्म देखी बड़ा मजा आया चाट खाई बड़ा मजा आया फलाना भला मजा, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया ऐसे करते करते जिंदगी पूरी हो जाती दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज कम न होंगे चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे ये दुनिया के जो चहल बहल के मजे हैं वो तो आते ही रहेंगे बनते ही रहेंगे लेकिन हमारी आयुष्य नष्ट हो रही है तो आयुष नष्ट हो जाए उसके पहले अपनी बेवकूफी नष्ट कर देना चाहिए अपने आप का ज्ञान पा लेना चाहिए जगत की नश्वरता का ज्ञान पा लेना चाहिए संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान ठीक से पा लेना चाहिए और साक्षी चैतन्य आत्मा अमर है उसका ज्ञान ठीक से पा लेना चाहिए तो ज्ञान और विज्ञान से जब तृप्त हो जाएगा तो वो कुटस्थ किनाई एक रस रहेगा फिर मिट्टी का ढेला पत्थर और सुवर्ण अलग अलग व्यवहार तो करेगा लेकिन अंदर से उनके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा विकर्षण नहीं रहेगा समत्व योगम उच्चते पतंजलि महाराज का योग अपने ढंग का है लेकिन कृष्ण का योग निराला है दो औषधि के मेल को आयुर्वेद ने योग कहा दो अंकों के मेल को गणित ने योग कहा छह और आठ का योग कीजिए चौदह बन गए चित्त की वृत्ति के निरोध को पतंजलि ने योग कहा लेकिन श्री कृष्ण का योग इन सबसे न्यारा है सुखम व यदि वुखम स योगी परमो मता सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए ये दोनों को आने जाने वाला समझता है ऐसा परम योगी है उस योगी की बराबरी और कोई नहीं कर सकता जब समझ में आ जाए कि क्रियाजन्य जो भी सुख है स्थूल शरीर क्रियाजन्य काम करता चिंतन मन से होता है क्रिया शरीर से होती है चिंतन मन से होता है और समाधि कारण शरीर से होती है तो स्थूल शरीर की क्रिया सूक्ष्म शरीर का चिंतन और कारण शरीर की समाधि ये सब मिलाकर भी मेरा एक तिनखा भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते मैं वो चीज हूँ ऐसा जिसको ज्ञान हो गया उस ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है ऐसा योग युक्त पुरुष श्री कृष्ण की नजर से धन्य माना जाता है स्थूल शरीर की क्रिया से सूक्ष्म शरीर के चिंतन से और कारण शरीर के समाधि से मुझ आत्मा का कुछ बढ़ेगा नहीं और कुछ घटेगा नहीं ऐसा जिसको ज्ञान हो गया जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता स्थूल शरीर की क्रिया करके अपने लिए सुख नहीं चाहता सूक्ष्म शरीर से चिंतन करके अपने लिए सुख नहीं चाहता कारण शरीर से समाधि करके भी अपने लिए सुख नहीं चाहता है ऐसा जो सुख दुख में सम रहने वाला पुरुष है वो योग युक्त माना जाता है ऐसा योगी सतत संतुष्ट रहता है भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता ये बात बहुत सूक्ष्म कह दी भगवान ने के ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्त अर्थात समाधि का सुख भी अपने आत्म सुख के आगे छोटा कह दिया कारण शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीनों शरीर माया में है और ये माया में रूपांतर होते रहते हैं तो इस मायावी उपलब्धियों से चैतन्य को क्या तृप्ति मिलेगी जड़ से चेतन को क्या लाभ होगा मिथ्या से सत्य को क्या लाभ होगा जैसे सच्चा सूरज है फिर चित्र के सूरज से उसको क्या लाभ होगा सच्चा सूर्य है तो उसको चित्र के पानी की नदी से क्या लाभ होगा ऐसे मैं सत्य हूं और शरीर मिथ्या है मैं सत्य हूं संकल्प विकल्प मिथ्या है मैं सत्य हूं दुख सुख मिथ्या है ऐसा जिसके जीवन में ज्ञान और विज्ञान आ गया ऐसा पुरुष सब कुछ करते हुए भी अपने सुख के लिए नहीं करता है उसके स्वाभाविक कर्म होते हैं और ऐसे पुरुष के स्वाभाविक कर्म जगत के लिए हित हो जाते हैं उसको बोझा नहीं लगता है ऐसा पुरुष जो होना चाहिए जो करना चाहिए उसने कर लिया है ऐसे पुरुष की हाजरी मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होने लगेगा जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार चला जाना चाहिए फूल खिलने चाहिए पक्षियों की किलोल होनी चाहिए हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट होने चाहिए हवामान में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होनी चाहिए यहां तक कि बीमारों को भी सुबह सुबह सूर्योदय के समय थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए ये सबको होता ही है और ये करने का सूर्य को कोई बोझा नहीं लगता क्योंकि सूर्य अपने स्वाभाविक रीत भात में है सूर्य को तो पता भी नहीं की मेरे उदय होने से फलाने फलाने के रोग कम हुए मेरे उदय होने से फलाने फलाने फूल खिल गए नहीं सूर्य के आने मात्र से जो होना चाहिए वो होने लगता है और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता है तो जो आदमी आत्मज्ञान से तृप्त है आत्मज्ञान जिसने सुना है और उसमें स्थिति करी है ऐसा पुरुष ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है ऐसा पुरुष कुटस्त किनाई इस संसार में स्थूल शरीर से काम करेगा सूक्ष्म शरीर से चिंतन करेगा कारण शरीर से समाधि करेगा लेकिन वो अपने लिए नहीं करता है अपने सुख के लिए नहीं करता उसका स्वभाव हो गया जैसे आंख की पलकें आप सुख लेने के लिए थोड़े चला रहे आपको तो पता भी नहीं पलकें कैसे चल रही है चल रही है चल रही है। तो ऐसे ही जिस पुरुष को ज्ञान विज्ञान से तृप्ति हो गई है उसके द्वारा विहित कर्म ऐसे ही होने लगते हैं लेकिन विहित कर्म करने का उनको बोझा नहीं लगता विहित कर्म करने का करता भाव उनमें नहीं होता है अष्टावकर मुनि ने जनक को कहा अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्व आत्मन मन्यते यदा जब अकर्ता अभोक्ता अपने आत्मा को जानेगा तो सारे चित्त के वृत्तिया क्षीण हो जाएगी शांत हो जाएगी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्व आत्मन मन्यते यदा जिस समय तू अपने को को अकर्ता अभोक्ता स्व आत्मा तो चित्त की हो जाएगी। चित्त की की हो जाएगी, होते ही तुम्हारा चैतन्य स्वभाव आत्मा परमात्मा स्वभाव प्रकट होने लगता है जैसे किसी हीरे मोती अथवा चमचम चमकते किसी जो हरात के ऊपर से पड़ते हट गई तो उसका प्रकाश दिखने लगता है ऐसे चित्त की वृत्तियां पर वृत्तियां जो चल रही है उस वृत्तियों के साथ हम जुड़कर जन्म जरम के दुख भोग रहे हैं भटक रहे हैं और जब उन चित्त वृत्तियों से परे ज्ञान हो गया हमको तो ये चित्त की वृत्तियां हैं और वृत्तियां बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता है इस प्रकार के अबदल ज्ञान में अगर टिकने का अवसर आ गया तो वो आदमी धन्य धन्य हो जाता है भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते श्रद्धालु उस आत्मज्ञान को प्राप्त होता है सावेद में कहा श्रद्धा प्रातः हम आवाह यहाँ हे श्रद्धा देवी प्रातः काल हम तुम्हारा आवाहन करते हैं मध्यान्ह की संध्या में हे श्रद्धा देवी हम तुम्हारा आवाहन करते हैं जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं वो तो कौवे से भी बदतर जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वो तो पौ से भी बदतर है श्रद्धा जिसके हृदय में रहती है उसको स्निग्ध बनाती है श्रद्धा अयोगी को योगी बनाती है श्रद्धा अभक्त को भक्त बनाती है श्रद्धा अकर्मियों को कर्मी बनाती है और कर्मियों को निष्काम कर्मयोग में ले जाती है श्रद्धा अशांत को शांति देती है श्रद्धा पापी को पुण्यात्मा बनाती है जिसके जीवन में हुआ हो कोई पाप और पाप से हृदय कतराता हो तो उसको श्री हरी, श्री हरि हरि श्री हरि नाम का जप करके तीर्थ में नहाना चाहिए उसके पाप नष्ट हो जाएंगे जिसको हृदय का आनंद बढ़ाना हो वह नारायण नारायण नारायण नारायण नर नारी में बसा है मेरा नारायण ऐसा चिंतन करके हृदय को आनंदित कर सकता है जो तीर्थों में अथवा यात्रा में पहाड़ी या जंगलों के रास्ते जाता है कठिनाई उसको रघुवीर का स्मरण करना चाहिए तो अलग अलग इष्ट का अलग अलग देव का जहाँ भयानक जगह है या भक्ति में विघ्न पड़ रहे हैं, कुटुम्बी परेशान कर रहे हैं, तो वहां नरसी अवतार का चिंतन करना चाहिए तो जैसा आदमी चिंतन करता है उसका मन उसी अंतर्यामी परमात्मा से वैसी ही चेतना ले आता है जैसे एक ही किसान की 25 बीघा जमीन है बोर का या नहर का पानी भी वही का वही सूरज भी वही का वही हवामान भी वही का वही फिर भी कहीं पर गन्ना होता है तो पास में मिर्च भी तीखे बन जाते हैं मीठा गन्ना भी बनता है उसी पानी से मिर्च भी बनते और उसी पानी से आदू और फुदीना भी तैयार होता है उसी पानी से कहीं बाजरी बन रही तो कहीं गेहूं लहला रही है तो कहीं पर दूधी हिल दिख रही है तो कहीं पर और कुछ दिख रहा है तो पांचभूत भी वही के वही हवामान भी वही का वही किसान भी वही का वही फिर भी में अलग अलग संस्कार हैं तो उन पांच भूतों से अलग अलग ले आता है ऐसे ही मन में जैसे संस्कार हैं ऐसा ही वो परमात्मा से ले आता है बोल दो नारायण नारायण ज्ञान विज्ञान विज्ञानतृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्ता उच्य योगी युक्ता उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना समलोष्टा समकांचना जिसका अंतःकरण ज्ञान से अर्थात अंतःकरण में जो ज्ञान चाहिए कर्म की जानकारी जगत और जगत के आधार विषय का जो ज्ञान है जिसके अंत में ऐसा ज्ञान गुरु का ज्ञान जिसने सुना है और सुनकर जो फिर डट गया है वो विज्ञान से तृप्त हो गया है ज्ञान विज्ञान आत्मा फिर क्या हुआ कि कुटस्थ तो हो गया अब वो हिलता डुलता नहीं है उसका शरीर हिलेगा लेकिन उसका अनुभव नहीं हिलेगा जैसे कल बताया था ना कि एक रसोई को सेठ ने कहा कि तू आ तिलक मत लगा सेठ डांटता रहा वो हाँ हाँ कहता रहा। एक दिन सेठ ने कहा कि अगर तू खड़ा तिलक लग लगाएगा तो कल से नौकरी पे नहीं रखूंगा और रसोया तो कल भी वही खड़ा तिलक लग लगा के गया। सेठ ने कहा जाओ नौकरी नहीं रसोई ने तुरंत खमीस उठाई पेट पर हरा तिलक बोले नौकरी पेट के लिए करता हूं तुम तिलक पेट पे है निष्ठा मेरी है मेरे भाग्य पर मेरा तिलक खड़ा अपने भाग्य पर है जयराम जी की तो जैसे तिलक लगाने की निष्ठा रसोई की थी अथवा शिवाजी का पुत्र संभाजी मुसलमानों ने कहा तू मुसलमान हो जा नहीं तो तेरी आंखें निकाल देंगे आंखें निकाल दी फिर भी वो अपना हिन्दुत्व से नहीं आखिर उन्होंने कहा कि अभी भी तुझे जीना है तो मुसलमान हो जा नहीं तो तेरी खाल खींच लेंगे तो खाल खींच ली फिर भी उसने अपना हिंदू पना नहीं छोड़ा ऐसे ही जिसको ज्ञान होता है वो चाहे उसका शरीर मंसूर की नाई शूली पे लग जाए तभी भी अनलक नहीं छोड़ेगा जीसस की नाई क्रोस पे चढ़ जाए फिर भी वो ईश्वर का मैं हूं मेरा ईश्वर है ऐसा नहीं छोड़ेगा चाहे मीरा को उदा कष्ट दे दे चाहे प्रहलाद को उसका बाप मुसीबत में डाल दे फिर भी जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए हैं वो भले कभी कभार बाहर से हा हूं कह दे लेकिन अंदर तो उनका एक बार अनुभव होता है तो फिर नहीं मिटता है जैसे इस घड़ी का ज्ञान हो गया इस घड़ी को मैं छुपा दू फिर भी इसका ज्ञान तुम्हारे से छीन नहीं सकता हाँ भावना तो बदल सकती है ज्ञान नहीं बदलेगा एक बार वस्तु तत्व का ज्ञान हो जाए तो नहीं बदलता है इसीलिए उपासना के देव बदलते हैं कोई आदमी कभी कृष्ण की उपासना करता है फिर दो पांच वर्ष के बाद काशी में रहने लग गया शिव की महिमा सुनने लग गया तो शिव उपास्य देव हो गया फिर नर्मदा किनारे चला गया और राम जी के भगत मिल गए जय जय सीताराम तो राम जी का उपासक हो गया और फिर मिल गए सतगुरु तत्व ज्ञान का उपदेश मिला तो जिज्ञासु बन गया जिज्ञासु का उपास्य देव तो सदगुरु ही होता है तो शिव की उपासना भी कर ली कर ली हनुमान की करनी थी कर ली देवी की करनी थी कर ली और महाराज कृष्ण की उपासना करनी थी कर ली लेकिन जब तक महापुरुष मिल गया तो जिज्ञासु ने देखा कि ब्रह्मवेता का उपास्य देव तो जिज्ञासु का उपास्य देव तो ब्रह्मवेता ही है सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भ्रम की कोट तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी सियावर राम की तो जिज्ञास का उपास्य देव ब्रह्म वेता हुआ और ब्रह्म वेता ने जिज्ञासा को, को हुआ कि मेरी आयुष्य नष्ट हो रही है भोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन भोगने वाले की जिंदगी खत्म हो जाएगी भगीरथ राजा तीतल ऋषि के चरणों में गया आश्रम में हे महापुरुष मैं जन्मों का अंधा युगों का भटका हुआ जीव आपके चरणों में आया हूँ मृत्यु आकर मेरा गला दबोच लेगा मुझे पता नहीं कभी आंखें बंद हो जाए कोई पता नहीं शमशान में कुटुम्बी कब ले जाए कोई पता नहीं कान कब बहरे हो जाए कोई पता नहीं हृदय की धड़कने कब बंद हो जाए महाराज कोई पता नहीं इसलिए हे महापुरुष में आपके चरणों में आया हूँ मुझे हृदय का दर्शन कराइए मेरे जन्म जन्म के पाप ताप मिटे मैल मिटे और मैं परमेश्वर स्वभाव को पाऊ तीतल ऋषि ने घड़ी भर तो भगीरथ राजा के तरफ निहारा फिर शांत भाव से बोले अपने कुटस्त कुटस्थ स्वभाव में जगे हुए तीतल ऋषि थे उन्होंने कहा कि राजन इस जीव को राग और द्वेष ही मलिन करता है संसार की नश्वर वस्तुओं में प्रीति होती है और संसार की नश्वर वस्तुओं को देने में में अथवा छीन जाने जो लोग सहयोग करते हैं या विघ्न करते हैं उनके प्रति द्वेष रहता है तो राग और द्वेष से अंतकरण मलिन होता है और राग और द्वेष ही संसार का मूल है इसलिए राग द्वेष की जड़ काटने के लिए तू राजपाठ छोड़कर शत्रु के घर भिक्षा जाकर मांगो देखो कैसा उपदेश मर्दों को दिया जाता है बच्चों के लिए बच्चों जैसा उपदेश होता है जयराम जी केजी वालों के लिए एबीसीडी वालों के लिए अपना उपदेश होता है पीएचडी वालों के लिए अपना होता है ये राजपाट त्याग करके शत्रु के घर जाके भिक्षा मांगो और ऐसे रटन करते करते चित्त में जब थोड़ी क्षमता आए फिर आना मेरे पास गए राजरथ राजा राजपाट की व्यवस्था कर दी सब छोड़ छाड़ दिया एक अंगोछा रखा एक धोती और एक लोटा वन में विचरण करने लगे भूख लगे तो शत्रु के द्वार पर भिक्षा मांगे शत्रुओं ने देखा कि अब तो इनके पास आए कुछ नहीं तो शत्रुता क्या करना शत्रुओं का शत्रु पनाचा आप मित्रों ने जो वाहवाई और खुशामदोरी कर रखी थी वो भी सामने देखना बंद कर दिया बोली अब इसके पास है नहीं तो क्या कुर्सी होए तो हाथ उद्घाटन था नहीं तो कौन पूछे तुमने बहिरोना सोनामोना, टोपियो हाचवी वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बड़े लोग होते हैं बड़ी कुर्सी पर रहते हैं ऐसे लोग जब रिटायर होते है ना तो वो निशा से डालते रहते हैं ऐसे लोग हुकूमत पे जो होते और फिर हुकूमत चली जाती है कलेक्टर की सचिव की या मिनिस्टर की हुकूमती होती है फिर चली जाती तो बाद में आदमी का मन बड़ा दुखी होता है क्योंकि हजारों आदमी जो मान रहे थे अब तो घर के लोग भी नहीं मानेंगे नौकर अम, अमलदार कुर्सी पे होता है तो लाख का होता है और रिटायर हो गया तो कौड़ी का हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो फिर वो बेचारा दुखी दुखी दुखी रहता है अंदर में सोचता रहता है कि जीने में कोई मजा नहीं से तो मर जाए तो अच्छा मर जाए तो अच्छा तो विज्ञानियों का कहना है मनोवैज्ञानिकों का, का कि ऐसे लोग 10-5 साल पहले ही मर जाते हैं अपमृत्यु हो जाती है उनकी जो संसार को सच्चा मानकर सत्ता का उपभोग करते हैं और फिर सत्ता नहीं रहती है तो फिर निराशा की खाई में ऐसे बार बार गोते खाते रहते हैं कि बिफोर उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है जय राम वो कायदा तुम पर नहीं लागू पड़ेगा तुम तो सत्संग में आ रहे हो नारायणो नारायण ना। बोलो ना नारायण ना, ना ना। तो संसार की नश्वरता का ज्ञान होना चाहिए जो मिला है न, पहले नहीं था जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा ये पक्का ज्ञान हो जाए तो आपका चित्रकूटस्त हो जाएगा जो पहले कुर्सी नहीं थी वो एक दिन नहीं होगी बिल्कुल पक्की बात लेकिन तुम्हारा परमात्मा पहले भी था अब भी, भी है और शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेगा जो सदा है उसका पता नहीं और जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है उससे आसक्ति छूटती नहीं इसी का नाम अज्ञानता है इसी का नाम बेवकूफी है उस बेवकूफी से जो बचा है बहुत फुटस्थ हो जाता है महाराज उस बेवकूफी से बचने के लिए भगीरथ राजा ने राजपाट की व्यवस्था कर दी शत्रु के घर भिक्षा मांगकर खा ली जहाँ नींद आए वहां पढ़ जहां जब लगी, टुकड़ा खा लिया जो कपड़ा मिला वो ओढ़ लिया जो सब्जी रोटी मिली तंदुरुस्ती का ख्याल करके खा लिया ये खपे वो खपे ये लाड़ लड़ाना छूट गया तो ये इच्छाएं वास्ताएं शांत हुई चित्त में बड़ी शांति आई महसूस हुआ हजारों बिच्छू डंक डंक लगा रहे थे, वो सारे के सारे के चले गए, पर वो आनंद नहीं था वो मजा नहीं था जो अब टुकड़ा मांग के खा लेते हैं समझ के छोड़ा है जबरन छूटता है तो परेशान होते लेकिन समझ के छोड़ा है ये वस्तुएं हमको छोड़ जाए इससे क्यों हम पहले उसको छोड़े बरत्री ने कहा कि मुठ ए तो ही तजे। ये वस्तुएं तेरे को छोड़े उसके पहले तू उसको क्यों नहीं छोड़ देता है मित्र तेरा त्याग करे उसके पहले तू उनसे क्यों नहीं बच जाता है ये वस्तुएं तेरे को छोड़े उसके पहले तू उसको क्यों नहीं छोड़ देता है मित्र तेरा त्याग करे उसके पहले तू उनसे क्यों नहीं बच जाता है जवानी तेरा त्याग करके चली जाए उसके पहले तू जवानी की आसक्ति से क्यों नहीं बच जाता है शरीर तेरा त्याग कर दे उसके पहले तू शरीर की अहंता से क्यों नहीं बच जाता है ये तुझे ठुकरा दे उसके पहले तू उनको ठोकर मारकर गादी पे पहुंच जा अगर ये ठुकरा देगी तो बार बार तू ठोकर खाता रहेगा और तू ठुकरा देगा तो अमर आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा भोगी में और योगी में साधु में और असाधु में ये फर्क है साधु ठुकरा देता है और असाधु चिपकता है असाधु का मतलब है घोड़े की पूंछ पकड़े और घोड़ा जहां भागे घसीटा जाए और साधु का मतलब है कि घोड़े की लगाम पकड़े जहां जाना चाहिए वहां जाए और जहां न जाना चाहिए वहां न जाए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्तो विजितेंद्रिया युक्ता इति उच्चते योगी समलोष्टा समकांचना चित्त में कुछ शांति आई कुछ समता के गीत गुंजे हैं मस्ती मस्ती में राजा भगीरथ गए तीतल ऋषि के आश्रम में तीतल मुनि ने देखा कि शिष्य शिष्य नहीं अब गुरुओं की खबर देता हुआ आ रहा है अब वो लाचार राजा नहीं है लाचारी वासना में होती है लाचारी भोग में होती है त्याग में लाचारी गायकी भोग भोगने में आप स्वतंत्र नहीं लेकिन त्याग करने में आप स्वतंत्र हैं इच्छा पूरी करने में आप स्वतंत्र नहीं है इच्छा निवृत्त करने में आप स्वतंत्र है लोग बोलते हैं कि महाराज जरा सा ये इच्छा पूरी कर लें इच्छा पूरी नहीं होती हजूर इच्छा गहरी उतरती है जरा सा बीड़ी पी लें इच्छा पूरी कर लें बीड़ी की आदत गहरी हो जाएगी भांजे याद रखना नारायण नारायण बोलो ना नारायण नारायण जरा ये खा ले आइसक्रीम आइसक्रीम पहले जो बनता था वो अलग बात है और आजकल जो आइसक्रीम बनता है ना खाते तो जरा स्मूथ होता है तो ये स्मूथ होने के पीछे हड्डियों का पाउडर काम करता है मरे हुए पशुओं की हड्डियों में से जो पाउडर बनाया जाता है 300 रुपए किलो होता है वो हूँ आइसक्रीम में थोड़ा सा पड़ता है तो आइसक्रीम एकादशी रखी चलो दूध की आइसक्रीम खा ले सत्यानाश कर दिया व्रत का तो लोग व्रत करते उपवास करते लेकिन अशुद्ध वस्तुओं में आगे तो बिचारों को व्रत का उपवास का भी प्रभाव नहीं होता व्रत और उपवास में बाजारी चीजें नहीं खानी चाहिए और आइसक्रीम वाइसक्रीम तो कत्ता बिना व्रत के दिन भी बाजारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए जो पैकेटों में आती जो बड़ी बड़ी कंपनियों की बनती तो भगीरथ को देखकर तितल मुनि ने देखा कि जिज्ञासु है प्रतीक्षा भी है त्याग भी है सम भी है दम भी है ईश्वर में श्रद्धा भी है गुरुवचनों में श्रद्धा भी है अच्छा बैठ बैठे फिर उपदेश सुनाना शुरू किया थोड़ा रोज उपदेश सुने आश्रम की सेवा करे से करते करते भगीरथ राजा को ज्ञान तो हो गया फिर विज्ञान स्वरूप में वो तृप्ति में टिक गया गुरु ने कहा आप चाहे जहां बिचरो बेटा अब तेरा बाल नहीं हो सकता आप तो त्रिभुवन में तू विचरण कर आप तेरे को क्या करेगा मान क्या करेगा अपमान क्या करेगा मित्र और क्या करेगा शत्रु तूने अपने षड्रिपो पर विजय पा लिया है तू कुट हो गया जितेंद्रिय हो गया है अपने स्वरूप का एक बार मजा आ जाए फिर चाहे तुम बच्चों को जन्म देते हो चाहे राज्य करते हो चाहे युद्ध करते हो फिर भी तुम्हारा पतन नहीं हो सकता है राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल अखा भगत ने कहा तुलसीदास ने कहा निज सुख बिन मन हो गई की थीरा जब तक निज का सुख नहीं मिला तब तक मन स्थिर नहीं होता है जैसे लोहे की पुतली को एक बार पारस का स्पर्श करा दो ठीक से फिर उसको चाहे कीचड़ में धर दो चाहे छत पे धर दो उसको काट नहीं चढ़ेगा ऐसे ही तेरी मति में रित स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो गया अब चाहे विचरण करते करते तू राज्य करे चाहे भिक्षा मांग कर फक्कड़ होकर जिए बेटा अब तू स्वतंत्र हो गया बोले हम हम तो संसार छोड़ा अब गुरु के अधीन रहना पड़ता है गुरु आधीन नहीं करते गुरु तो विकारों की आधीनता छुड़ाने के लिए थोड़ा रखते जब विकारों की आधीनता छूट गई तो फिर गुरु अपने को, अपने को क्यों बनाएंगे अधीन रखेंगे जो आदमी दूसरे को अधीन करता है वो स्वयं भी तो आधीन होता है तो गुरु ऐसा धंधा नहीं करते चेले को आधीन रखे गुरु ने चेले को स्वतंत्र कर दिया जा बेटा विचरण कर वो ही भगीरथ घूमते घामते विचरण करते करते कुछ वर्षों के बाद किसी नगर के बाहर पहुंचे नगर का दरवाजा बंद हो गया लेकिन हृदय का दरवाजा जिसका खुला है उसके नगर के दरवाजे बंद हो गए तो क्या फर्क पड़ता है तो आत्मानंद लेते लेते रात बिता दी आराम कर लिया उस रात्रि को राजा की मृत्यु हो गई थी और राज्य नियम था कि हथिनी सजाई जाए और हथिनी जिस पर कलश ढोल दे उसको राज तिलक किया जाए हथिनी सज धस के जब दरवाजे से बाहर निकली द्वार से तो राजा भगीरथ में सारे लक्षण पाए हथिनी ने और उस पर कलश ढोल दिया कलश ढोल दिया महाराज राज तिलक हो गया जो कल रात तक तो भिखमंगा था आज सुबह पांच मिनट पहले भिखमंगे जैसा बेच था हथिनी ने कलश ढोल दिया तो राजा बन गया जब हथिनी पानी का कलश ढोल दे तो राजा हो जाता है तो सतगुरु अपना अनुभव का कलश ढोल दे तो जीवात्मा पर ब्रह्म परमात्मा हो जाए तो क्या बड़ी बात है जयराम जी तो बोलना पड़ेगा नाराय नाराएर। बोलो ना, नाराय ओम मंगलम भगवान मंगलम गण ध्वज मंगलम पुनर्काशायरे अंतरिक्ष शांति रापा शांति वैदिक मंत्रों से राज्य अभिषेक हो गया राजवी पुरुष तो था पहले ही लेकिन अब का राजा और तब का राजा में फर्क था अब का राजा सचमुच में राजा और पहले का राजा दिखने भर का राजा था अंदर से वासनाओं का गुलाम था अभी अंदर से ही राजा है कबीर चढ़ो गढ़ऊ ऊपर राज्य मिलियो अविनाशी अविनाशी राज्य मिला है उसके लिए बाहर का राज्य क्या हर्ष करेगा क्या शोक करेगा क्या दुख देगा क्या सुख देगा उसके लिए तो अब खिलौना हो गया बाहर का राज्य राज्य अभिषेक हो गया राजा कुटस्त है विजितेंद्रिय है तृप्त है इसके निर्णय भी बहुत बढ़िया है और मंत्रियों से भी बड़ा स्नेह से व्यवहार होता है अपना कोई फॉल्ट नहीं तो मंत्रियों का भी आदर हो गया और आत्मा राज्य आराज करता है तो हवाएं भी सुखद बहने लगी वृष्टि भी ठीक होने लगी देखते देखते राज्य सुख सुविधा आनंद मंगल भक्ति भाव में लहलाने लगा पड़ोस के राजाओं को पता चला ऐसे पता चलते चलते जो अपना राज्य छोड़कर आए थे जिनको देकर आए थे उन लोगों को लगा कि तुम राज्य हमारे गले सौंप गए हम बूढ़े हो चले तुमने तो भगवत प्राप्ति कर ली और यह राज्य ऐसा लहला रहा है और हमारे को भगवत प्राप्ति करना बाकी है महाराज ये आपका राज आप संभालिएगीरथ राजा ने पुराना राज्य भी संभाला और ये नया राज्य भी संभाला लेकिन अपने सिर पर अब कोई बोझा नहीं संभालने का सच्चा जीवन तो बाद में ही शुरू होता है जब ज्ञान होता है उसके पहले तो मजदूरी है चार पैसे की दुकान संभालने में जिंदगी खप जाती है दो पैसे की नौकरी संभालने में जिंदगी खप जाती है और ज्ञान विज्ञान से हृदय तृप्त तो नहीं हुआ तो छोटा मोटा मठ भी सिर खपा देता है लेकिन आत्म साक्षात्कार कर लिया तो हजारों मठ चलाते रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उठत बैठत ओ उठाने कत कबीर हम उसी ठिकाने बेटा हाँ हाँ सबकी करना गुरु महाराज आशीर्वाद लेकर शिष्य जा रहा था अपना बोले गुरुजी जी आखिरी उपदेश बोले बेटा हा हा सबकी करना गली अपनी मत भूलना हाँ हाँ सबकी करना गली अपनी मत भूलना अपनी गली जो है आनंदो ब्रह्म सचिदानंदो अहम् ब्रह्मो की वो गली अपनी मत भूलना भगो भगीरथ दोनों राज्य संभाल रहे हैं भगीरथ के मन में आया कि लोग और भी तो राज्य है लोग सतमार्ग का त्याग करके कुमार्गामी हो रहे हैं और इसी से पाप बढ़ रहा है पाप बढ़ा है तो पृथ्वी पे अकाल मारा मारी और ये वो हो रहा है क्यों न पृथ्वी पर कोई पुण्य कर्म विशेष हो जाए जैसे दो गेंद खेल खेल के आदमी छोड़ देता है या किसी को दे देता है ऐसे दोनों राज्य भगीरथ राजा ने फिर कहीं किसी को संभला दिए और खुद चले गए एकांत में थोड़ा ध्यान किया और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया स्वर्ग में से धरती पर गंगा लाने को गंगा को संभालेगा उनके शिव जी को तृप्त करो शिवजी का आवाहन किया थोड़ा ध्यान किया शिवजी प्रसन्न हुए वही राजा ने लोकों के सगर राजा के पुत्रों के उद्धार के लिए और ऐहिक जनता के उद्धार के लिए इस धरती पर गंगा जी का आह्वान किया इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी गंगा भी है मुझे कुछ विज्ञानी लोग मिले कुछ ऐसे लोगों ने कहा आश्चर्य व्यक्त किया कि बाबा जी हरद्वार से आठ किलोमीटर दूर चीला है वहां पावर स्टेशन बनता था उस समय मेरे को वो ले जाते थे कि जरा जल्दी हो जाए आशीर्वाद ये वो और हमको भी देखना था तो एक दो बार हम गए तो वहां के ऊंचे आखिरी जो बड़े में बड़ा अवसर था उधर का उसने मेरे को बताया कि हमारे विज्ञानी लोग आए थे उन्होंने कानपुर में गंगा जो बहती है उस कानपुर का नाला गंगा में जा रहा था तो नाले का पानी लिया और नाला जब गंगा जल से मिश्रित हुआ आठ फीट तक बाद में दूसरा सैंपल लिया बोतल में फिर लेबोरेटरी में चेक किया तो नाला में तो खूब बैक्टीरिया थे नाला के पानी में लेकिन वो नाला का पानी गंगा के साथ आठ फीट तक मिश्रित हुआ आठ फीट के बाद जो नाले का पानी गंगा में से लिया गया तो कोई बैक्टेरिया नहीं बाबा इस बात पर ये लोग हैरान है आश्चर्य है तो अभी भी इस गंगा का दैविक प्रभाव विज्ञानियों को तार्किकों को नास्तिकों को भी दिखता है ठंडी नदियां तो बहुत है हम गए कैनेडा में तो कैनेडा में बर्फीली नदियां अमेरिका में बर्फीली नदियां बहुत जगह बर्फीली नदियां हैं लेकिन गंगा जी में इतना प्रभाव कैसे कि ब्रह्मवेता जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए हैं कुटस्थ है ऐसे पुरुष ने नारायण का संकल्प शिव का संकल्प और फिर ऐसे पुरुष का प्रयत्न ये और बाद में हजारों लाखों वर्षों से उस धरती पर साधु संत महापुरुष जीते आए रहते आए भजन करते आए उन चट्टानों को देखते आए तो जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए ऐसे पुरुषों की दृष्टि जिन चट्टानों पर पड़ पड़ी जिस हिमालय की रेंज में पड़ी है और वहीं से वो बर्फ पिघल पिघल के आती है इसलिए अभी भी गंगा का प्रभाव जल में दिखता है और वर्षों तक बिगड़ता नहीं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है तो जिसकी ज्ञान गंगा प्रकट हुई है महाराज वो जिस जल को छू दे उसके लिए वो जल गंगा जल हो जाता है स्नातम तेना सर्व तीर्थम उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया दातम तेन सर्व दान उसके द्वारा सारा दान दिया गया कृतम उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए ये न क्षण ब्रह्म विचारे स्त्र जिसने एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को स्थिर किया है तो जो वर्षों तक आत्मा परमात्मा में रमन किए हुए हैं ऐसे पुरुष जब गंगा लाते हैं अथवा ऐसे पुरुष जब गंगा किनारे रहते हैं अथवा तो ऐसे पुरुष जब गंगा में नहाते हैं तो गंगा का प्रभाव तो रहेगा ही मैंने पौराणिक कथा सुनिए कि एक बार गंगा जी अपना ये जो गंगा बह रहा है गंगा का जल ये गंगा का स्थूल शरीर है दूसरा आहे आदि भौतिक शरीर ये है आदि देविक शरीर से गंगा जी ब्रह्मा जी के पास गई प्रभु आप लोगों ने तुम तो मुझे पृथ्वी पर भेजा है और गंगे हर करके लोग गोता मारते हैं तो मुझ में पाप छोड़कर जाएंगे तो धीरे धीरे तुम तो मैं तो बोझली हो जाऊंगी पाप मुझ में बढ़ जाएंगे मेरा क्या होगा ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ठीक प्रश्न किया तेरे प्रश्न का उत्तर ले आता हूँ ब्रह्मा जी ने करमंडलू से पानी लिया तीन आचमन ली पद्मासन बांधा कुछ आसन पर बैठे ब्रह्मा जी और ध्यानस्थ हो गए दो क्षण के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा तुझ में लोग स्नान करेंगे लो तो निष्पाप होंगे और पाप तुझ में आएंगे लेकिन जो ज्ञान गंगा में स्नान क्यों हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजितन्द्रिया की अवस्था पर पहुंचे हैं ऐसे पुरुष कब कबार जब नाहेंगे तो तू स्वयं पावन हो जाएगी पवित्र हो जाएगी तो विद्यार्थी जाते हैं इस कॉलेज में तो पढ़ने के लिए प्रोफेसर जाता है तो पढ़ाने के लिए जल और वस्तुओं को तो साफ करता है लेकिन जल का मैल निर्मली से साफ हो जाता है ऐसे जिसके हृदय में ज्ञान गंगा प्रकट हुई है ऐसे पुरुष जब तुझ में गोता मारेंगे तो तू स्वयं पवित्र हो जाएगी तो आप अपने को भी पवित्र कीजिए अपने अड़ोस पड़ोस को भी पवित्र कीजिए भगवान के इस वचनों से कि ज्ञान पा लीजिए क्या नित्य है क्या अनित्य है क्या मैं हूं और क्या मेरा है ये शरीर तुम नहीं हो शरीर तुम्हारा है वस्तु वस्तु तुम नहीं हो जैसे ये लेटरपे मैं नहीं हूं ऐसे ये माइक मैं नहीं हूं ऐसे मैं हाथ नहीं हूं सिर नहीं हूं नहीं हूं जिगर नहीं हूं मन नहीं हूं श्वास नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूं मैं अंत कर नहीं हूं नेती नेती करते करते बाकी जो रह जाए हा हा उसका ज्ञान उसका ज्ञान में अगर आप टिक गए तो हो गया अभी ज्ञान आपको तृप्ति मिल जाएगी स्थूल शरीर की क्रिया आप अपने सुख के लिए नहीं करेंगे सूक्ष्म शरीर का चिंतन आप अपने सुख के लिए नहीं करेंगे कारण शरीर की समाधि आप अपने लिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका अपना आपा तो ऐसा है कि वो सदा तृप्त है सदा सुख स्वरूप है ऐसा बोध हो जाए तो आपका तो भला हो जाएगा आपकी मीठी निगाह जिस पर पड़ेगी उसका भी अंत पावन होने लगेगा सल न दो सिर्फ बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है ऐसे पुरुषों के बीच अगर हम बैठे ही हैं वे पुरुष नम भी बोले चुपचाप बैठे रमण महर्षि मुरारजी बाई देसाई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के उन्होंने कई बार कहा अमेरिका में भी एक बार कहा गणेश टेम्पल में शिकागो में मेरा प्रवचन था वहां मुरारजी भाई ने कहा कि मैं कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के पोस्ट का अनुभव किया लेकिन रमन मारिषि के चरणों में बैठने से जो मुझे शांति मिली ऐसा सुख और शांति मुझे कहीं नहीं मिली कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के पोस्ट का अनुभव किया लेकिन रमन मारिषि के चरणों में बैठने से जो मुझे शांति मिली ऐसा सुख और शांति मुझे कही नहीं मिली एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू जिनको आत्मशांति मिलती है उस पुरुषों के चरणों में बैठने से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का सुख भी कुछ नहीं तो उनके हृदय में कैसा सुख होता होगा जयराम जी तो बोलना पड़ेगा तुलसीदास ने ठीक कहा है मेटत कठिन को अंक भाल के भाग्य के कुछ अंक जो हैं कठिन वो भी मिट जाते हैं तो आप अभ्यास कीजिए बार बार अपने मन को समझाइए कि ये क्या है जिसके लिए तू भाग रहा है वो आखर कब तक जो चीज तू चाहता है ऐसी चीजें तो हजारों लोगों को मिला फिर भी क्या है उनके दुख मिट गए क्या अरे वो चीज मिली तो क्या न मिली तो क्या जो तेरे को सदा मिला मिला है तो उसी का चिंतन करके उसी में आ जा तेरा भला होगा जैसे राजा जनक ने अपने मन को समझाया और आत्म साक्षात्कार कर लिया जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक के उपदेश को पाकर वो अपना अनुभव बना लिया ऐसे ही आप भी भगवान के उपदेश को सुनकर अपना अनुभव बनाने के लिए यत्न कीजिए तीर्थ का प्रभाव बढ़ाइए जितना जितना आप आत्म चिंतन करते हैं पवित्र जीवन जीते है जप करते हैं आपका भी भला होता है तीर्थ की भूमि भी प्रभाव बढ़ता है जितना नशा गांजा भांग आदि अपन लोग करेंगे उतना अपना भी हानि होता है और तीर्थ का प्रभाव भी कम होता है जितना किसी की निंदा स्तुति राग द्वेष करने से अपना हृदय भी मलिन होता है वातावरण भी मलिन होता है लेकिन सबकी गहराई में जो परमात्मा है उसके विषय में सुनना सुनाना ध्यान करना कराना जप करना कराना कीर्तन करना कराना सेवा करना कराना इससे अपना भी भला होता है दूसरों का भी भला होता है हरी ओ कुंभ माना गुरु कुंभ में हो महेश सूर्य एक रेखा में आए उस समय कुंभ का मेला लगता है जैसे साधारण दवाई से मरीज ठीक नहीं होता है तो कभी कभी विशेष इंजेक्शन लगाया जाता है मरीज ठीक हो जाए ऐसे संसारी का मन साधारण सत्संग से कीर्तन से अथवा साधारण कर्मों से उनका मन ठीक नहीं होता है तो कभी कभी कुंभ जैसे अवसरों पे आकर जप ध्यान और सत्पुरुषों की शरण लेते हैं तो उनको विशेष डोज मिल जाता है तो उनके पाप नष्ट हो जाते और उनके आध्यात्मिक आरोग्यता का दर्शन होने लगता है नारायणो नारायण बोलो ना तुम ग्राहकी तो बहुत दूर तक पहुंच गए लेकिन आवाज कम आ रहा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक सेठ थापुर सुमल वो किसी महापुरुष के संपर्क में रहा कुछ ज्ञान हुआ था कि आखिर ये सब छोड़ देना है उस ज्ञान में उसका थोड़ा सा अधिकार हो गया था एक बार उसका बेवाई बैठा था नौकरानी भागती भागती आई सेठ सेठ सेठ वो हाँ हा, सेठ सेठ वो हार हो गया हार हो गया सेठ ने कहा आहो कल्याणम सुठो थो बेवा सोच रहा है कि क्या इनको असर नहीं हुई थोड़ी देर के बाद आधा पौना घंटा बीता नौकरानी भागती आई ओ सेठ जी सेठ जी सेठ जी हार खोया नहीं था वो तिजोरी के दूसरे खाने में अमाने रख दिया था मिल गया सेठ बोलता है अहो कल्याणम भाई ने पूछा के खो गया तभी अहो कल्याण और मिल गया तो अहो कल्याण ये क्या बात है बोले खो गया तो एक दिन सब एक साथ छोड़ना पड़ता तो अभी से थोड़ा थोड़ा छूट रहा है अच्छा है अहो कल्याणम एक साथ छोड़ते तो ज्यादा चिंता होती मन शायद लग जाता उसमें फंस जाते नौ लाख का हार था छूट गया अभी से थोड़ा बोझा कम हो रहा है अहो कल्याण और फिर आए कि मिल गया तो जब नौकरानी खुश है सेठानी खुश है पड़ोसी खुश है तो हम दुखी क्यों हो गए मिल गया वो खुश है तो हम भी खुश है अहो कल्याण आपके जीवन में भी एक माइ आई के मेरे तो कृष्ण कन्हैया की पूजा की सामग्री आज चोरी हो गई खाना नहीं खाया चोरी हो गई तो कन्हैया कन्हैया को कोई चुरा गया तो या तो पूजा करेगा या तो कुछ और करेगा या तो अपना पेट भरेगा और कन्हैया तुम्हें कहता है कि अब मेरी बाहर की आकृति की पूजा बहुत हो गई अब मैं तेरे दिल में चम, -चम चमक रहा हूँ उस मुझे दिल का सत्संग सुनकर तू अंतरंग उपासना कर ले अहो कल्याणम नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण एक मुनीम का तो स्वभाव था अच्छा हुआ भला हुआ अच्छा हुआ भला हुआ चाहे कुछ हो जाए बस अच्छा हुआ भला हुआ एक दिन राजा को किसी ने तलवार भेंट की और राजा तलवार की धार देखने को लगे कहीं नजर चुप गई उंगली कट गई मुनीम के मुंह से वही स्वाभाविक निकल पड़ा वाह अच्छा हुआ भला हुआ बोले ए क्या बोलता है बोले राजा अच्छा हुआ भला हुआ मेरी उंगली कट गई अच्छा हुआ भला हुआ जाओ इसको जेल में डाल दो हथकड़िया डाल के ले आए राजा के पास बोले कौन से जेल में डाले सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में या थर्ड क्लास में राजा पूछता क्यों अब तो हथकड़िया लगी बोले अच्छा हुआ भला हुआ बोले डाल दो सेकंड क्लास में जाओ कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में गया शिकार करने को भटक गया और जंगली आदमियों ने दूसरे दिन सुबह को पकड़ लिया क्योंकि जंगली आदमी को यज्ञ कराना था किसी आदमी की बलि देना था तो आदमी समझ के के इसको पकड़ के ले फाल उस जंगली आदमियों का जो गोर महाराज था उसने इसको हार भी पहराया जलेबी भी खिलाई स्नान भी करवाया जिस समय होम देना था नारियल बधेरना था तो देखा कोई अंग भंग तो नहीं है सारा शरीर चेक किया तो उंगली कटी हुई है धर तेरे की अंग भंग तो हमारा यज्ञ का फल भंग हो जाएगा तमाचा मार के उसको बरी कर दिया राजा सोचता अच्छा हुआ भला हुआ अगर उंगली नहीं कटती तो ये नारियल जाता हमारा तो। <laughs> अच्छा हुआ भला हुआ मुनिम की बात सच्ची ठहरी राजा पहुंचा राज्य में अपने मंत्री को आदेश किया कि उस मंत्री को जिसको जेल में डाला है बाईज उसको नला धुला के वस्त्र अलंकार से सुसज्ज करके मेरे पास लाओ मंत्री को लाया गया बोले भैया जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ ये एक बात तो मैं समझ गया अगर उंगली नहीं कटी होती तो मेरा नारियल कट जाता सारी बात सुना दी मंत्री को लेकिन मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि तेरे को हथकड़ियां पड़ी तब भी भी तेरे चित्त में वही शांति ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा अवस्था में तेरी स्थिति क्या बात है? तब भी तू बोलता अच्छा हुआ भला हुआ ऐसा क्यों बोले राजन भगवान जो करते ना अच्छाई के लिए करते भला के लिए करते अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते तो मैं तो मैं आपका खास आदमी था आप जंगल में भटक गए तो मैं भी आपके पीछे पीछे आप दोनों भटकते हम दोनों को पकड़ जाता है वो जंगली आदमी आपका तो अंग भंग समझ के आपको तो छोड़ देते और मेरा नारियल बधेर देते वही तो जो भगवान करता है उस समय चाहे पता न भी चले लेकिन होता अच्छाई के लिए भलाई के लिए है एक वस्तु होती है जिसकी समीक्षा की जाती है और दूसरी वस्तु की प्रतीक्षा की जाती है जो नहीं है उसकी प्रतीक्षा की जाती है और जो है उसकी समीक्षा की जाती है भगवान की कृपा की प्रतीक्षा न करिएगा भगवान की कृपा तो हर समय है हर स्वास में है हर दिल की धड़कन में उसी की कृपा है भगवान की कृपा तो सदा बरस रही है लेकिन उस कृपा की समीक्षा कीजिए कि अपमान करा के भगवान आपका अहंकार मिटा रहे हैं और मान दिलाकर विषाद मिटा रहे हैं सत्संग दिलाकर अज्ञान मिटा रहे हैं प्रतीक्षा दिलाकर दे अध्यास मिटा रहे हैं और अनुकूलता दिलाकर कभी उत्साह बढ़ा रहे हैं ये भगवान की कृपा है ऐसी समीक्षा करोगे तो हर पल में हर क्षण में ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होने की यात्रा होने लगेगी जय राम जी पचासों वर्ष से हम लोग भजन करते हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है तो फिर भजन का आनंद भी नहीं आता है जिसका स्वभाव कटु है उसके कुटुम्बी भी पराये हो जाते हैं अपने भी पराये हो जाते हैं और चिद्र अन्वेषण ये हमारा स्वभाव नहीं है ये पर स्वभाव है हमारा स्वभाव शांत है अशांति आई हम अशांत हो गए अशांति चली गई हम शांत हो गए क्रोध आया हम अशांत हो गए क्रोध चला गया तो हम शांत हो गए तो वास्तविक में हमारा स्वभाव शांत है लेकिन हम भजन करते हुए भी अपना पुराना अशांति वाला क्रोध वाला छिद्रन्वेषण वाला स्वभाव नहीं बदलते तो फिर भजन का चमत्कार नहीं दिखता है जय राम जी की तो इस स्वभाव बदलने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए एक बात है अथवा तो हम पर कोई ध्यान दे ऐसे पुरुषों की शरण जाना चाहिए जैसे रामकृष्ण के शरण गए नरेंद्र तो रामकृष्ण ने संप्रेक्षण शक्ति की थोड़ी कृपा कर दी तो रामकृष्ण की कृपा से नरेंद्र का मूलाधार केंद्र बदल गया तो उनके स्वभाव में इतना आकर्षण और इतना माधुर्य स्वस्वभाव तो आकर्षण का केंद्र है स्व-स्वभाव कहो राम स्वभाव कहो ईश्वरीय स्वभाव कहो ब्रह्म स्वभाव कहो ये पर्यायवाची वचन है स्व मैं मैं माना वह जहां से मैं उठता है फिर मैं माई हूँ ये सुन लिया है मैं भाई हूँ मैं गुजराती हूँ ये सुन लिया है जहाँ से मैं स्फुरित होता है वह चैतन्य आत्मा तो ये चैतन्य आत्मा सबको सब अपना आपा प्रिय होता है सब अपने आप को तो स्नेह करते हैं अपने कारण ही सारी चीजों को स्नेह करते हैं मैं धोती को क्यों संभालता हूं कि मेरे उपयोग में आती बालों को क्यों संभालता हूं मेरे उपयोग में आते हैं इन चीजों को उन चीजों को क्यों संभालता हूं मेरे उपयोग में आते हैं अर्थात मेरे शरीर के उपयोग में लेकिन कभी कभी शरीर भी लोग छोड़ देते हैं अपने स्व के लिए इससे तो मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं तो अपना स्व शरीर से भी ज्यादा प्यारा है तो साधना का मतलब है आदमी विकारों में अथवा परिवर्तित चीजों में न उलझ स्वभाव में आ जाए जैसे रामायण में आप लोगों ने सुना होगा शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा शंकर जी ने सहज स्वरूप को संभारा अपने स्वरूप को संभारा तो समाधि लग गई अखंड अपार विघ्न बाधा तो शिवलोक में भी होंगे और वैकुंठ में भी होते हैं विघ्न बाधा तो प्रकृति के सारे इलाके में होते हैं स्व के स्वभाव में विघ्न बाधा नहीं बाकी तो विघ्न बाधा होता ही रहता है शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती राम जी की परीक्षा लेने जाए लेकिन पार्वती गई शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती दक्ष के यज्ञ में जाए लेकिन पार्वती गई तो शिव जी ने क्या करा शिवजी दुखी नहीं हुए डायवर्स देने के लिए उद्धत नहीं हुए परेशान नहीं हुए शिवजी ने स्व का स्वभाव का चिंतन किया शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड अपारा ऐसे ही आपका दोस्त आपका मित्र आपकी बहन आपका भाई आपका, भाई आपका गुरु भाई आपका गुरु अथवा दादा गुरु या चाचा गुरु यहाँ भतीजा चेला जो भी होगा वो सदा एक दूसरे के अनुकूल ही सब रहे ये संभव नहीं जय राम जी की आपका शरीर आपके कहने में सदा नहीं रहता आपका मन आपके कहने में सदा नहीं रहता तो आपकी ये है। दोस्त या आपके मित्र या आपके पड़ोसी या आपके और लोग सदा आपके अनुकूल रहे ये संभव नहीं है लेकिन आप अपने को ऐसा बनाइए कि अनुकूल रहते हैं तभी भी आप सुखी हैं और कोई प्रतिकूल हो जाता है तो आप उनकी प्रतिकूलता में अपने को झोंकिए मत जैसे एक ड्राइवर ड्राइविंग करते समय साइड ले लेता है बिना सिग्नल दिए हुए और सेठ क्रुद्ध होता है बाबा ने कहा कि तुम परेशान मत हो ड्राइवर को डांटते हो लेकिन पहले तुम अपने को सजा दे रहे हो बोले बाबा जी ये मन, अरे भाई भले इसने गलती की लेकिन तू परेशान क्यों हो रहा है पहले अपने चित्त को ठीक रख बाद में उसको समझा तो वो बात मानेगा तू गालियां देता रहेगा अशांत तो होकर उसको बोलेगा तो हां तो बाहर से भर लेगा लेकिन भीतर से सोचेगा कि सेठ का कुछ हो जाए जय राम जी की मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना ये सृष्टि है विचित्रता अनादि काल से आई